भजन की सत्संग गंगा का अमृतपान हम कर रहे थे और अब वेद की धारा में प्रवेश कर रहे हैं संगीत में जीवन हो वही तो परमेश्वर की मनुष्य रूप में कल्पना है और उस संगीत को प्रतिध्वनित करें सुंदर फुलवाड़ियां वन उपवन मनोरम दृश्य तभी तो बनाया उन्होंने ऐसा और भगवान श्री राम की कथा में हैं हम मर्यादा कथा में कि मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए वो क्या कथा थी आए पहले सृष्टि यज्ञ के निचाओं में प्रवेश करें जैसा कि ज्योतिर्वेद विभिन्न सोपान के तीन खंडों में हमने एक चर्चा शुरू करी थी एक अनुसंधान कि जीवन की उत्पत्ति सचराचर कैसे प्रकट हुआ तो ये था कि वेस्टर्न स्कूल ऑफ थाट को सारे जितने विज्ञान के स्कूल हैं सबको हम शोध के रूप में लेंगे और वेद क्या कहते हैं उसे भी हम एक शोध के रूप में ही ग्रहण करेंगे और फिर हम प्रमाण खोजेंगे तो हमने उसमें भी बताया उन ग्रंथों में भी कि धरती पर जीवन को उतारा गया था और उसके लिए बहुत लंबे प्रयास हुए महाभारत महाकाव्य में भी इसका बहुत बड़ा विस्तार है वस्तुता महाभारत महाकाव्य में वेद के इन्हीं ऋषियों की व्याख्या है और जो वेद नहीं जानते वो महाभारत भी महाभारत को भी एक कोरा इतिहास समझकर उसे पढ़ लेते हैं रहस्य नहीं जानते गोविंद हरि हरिओम नारायण हरि तो जीवन का अवतरण इस धरा पर कैसे हुआ उसी की भूमिका में अब ऋषि बच्चों को वेद पढ़ा रहे हैं गुरुकुल में आप सोचो कि 11वें वर्ष में बच्चे ने गुरुकुल में प्रवेश पाया है और उसको जीवन के पहले यज्ञ से अभी तक तो हम खाली बाहरी हवन कर लेते थे तो इतिश्री हो जाती थी बुढ़ापे तक यही होती है सारे संप्रदाय यही कराते हैं जबकि वेद में ऋषि सबसे पहले बच्चों को बताता है यह नैमितिक यज्ञ है मूल यज्ञ जो तुम्हारे भीतर अंतरात्मा तुम्हारा करता है वही आत्मा जो पेड़ों के गर्भ में भस्मी को दुर्गंध को सुगंधित वनों में वन फूलों में वनस्पतियों में लाता है और वही आत्मा उसी अन्न को माता पिता रूपी दो बर्तनों में उसी अनु को यज्ञ करता शिशु का रूप देता है ये यज्ञ हैं, ये यज्ञ है मूल यज्ञ है और बाहर का नैमितिक यज्ञ है तुमको पढ़ाने के लिए गुलामी के अंधेरों में हम बस बाहर ही भटकते रहे सत्य की ओर हमने जाना नहीं चाहा, झुकना नहीं चाहा अपने अंत स्थल को पढ़ना नहीं चाह तो क्या सबसे पहले ये जलता हुआ आग के गोले के सदृश था यहाँ त्रीणा ताड़का सुर अर्थात ताड़नाओं का भयंकर प्रभाव था जैसा कि अभी मंगल पर है जहाँ डस्ट डेविल्स हैं मतलब चक्रवात उठते हैं जब धूल के तो इतने बड़े बड़े होते हैं कि पृथ्वी से भी बड़ा चक्रवात होता है तो ताड़का सुर की वही कल्पना है उसको शांत करने के लिए जीवन को धरती पर उतारा गया तो उस पहले तो ये था कि जीवन जो भी लाया गया सब भस्म हो गया सूरज की रश्मियों से उसके बाद फिर महाराज सगर ने प्रयास किए उसके बाद भागीरथ के प्रयास के द्वारा अनंत आकाश से वही गंगा को उतारा गया जैसा कि पिछले रविवार को भी हमने श्रीमद्भगवदगीता के श्लोक में भगवान वासुदेव के व के जो अमृत वचन है उनमें भी जाना कि अन्नाथ भगवती भूतानी परजन्याद अन्य संभव यज्ञात भगवती परजन्यो यज्ञ कर्म सम समद के अन्न से संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है यज्ञ के द्वारा यज्ञों के द्वारा और ये अन्न वृष्टि के द्वारा पर्जन्य के द्वारा होने वाला है लेकिन ये जो जल है जो वर्षा है आकाश से ये यज्ञ के द्वारा उत्पन्न होता है तो हमने विस्तार से जाना पिछली ऋचा में ऋषि ने हमको पढ़ाया और अब क्या बता रहे हैं आज की ऋचा खोल लें हाँ आज के इस अमृत प्रवचन में आए ये दुर्लभ ज्ञान जिसे आज वेस्ट खोज रहा है लाखों वर्ष पूर्व के इन वेदाधिक ग्रंथों में मौजूद है लेकिन गुलामी के अंतराल और आजादी के बाद सेकुलरिज्म के नोटंकियां ये वेद कभी नहीं पढ़ाए गए हम विश्व को भी नहीं बता पाए कि जिसे तुम आज टटोल टटोल के खोज रहे हो हमारे पास उसके प्रशस्त द्वार अतीत के युगों का वो ज्ञान जीवन जैसे कैसे इस धरती पर स्थानांतरण हुआ वो सब कुछ हमारे पास है लेकिन ना हम जान पाए ना हम किसी को बता पाए गुलामी में हम सब पिछड़े और गंवार बन के रह गए और सेकुलरिज्म ने हमारी उस गमार पने पर एक और मोटी मोहर लगा दी हम नहीं पढ़ा पाए और नेता पीठ ठोक रहे आज भी कहा ऋचा खोले क्या कह सकते हैं वृषाय माणो अवृणीत सोमम त्रिकदू कद्रु केशविबत सुत आसहायकम माघवादत वज्रम हम प्रथम ये ऋषि बच्चों को पढ़ा रहे हैं कह रहे उत्पत्ति और सृष्टि के लिए सबसे पहले वो अवर्णीय अवर्णीत वृषाय सृष्टि उत्पत्ति सचराचर को जन्म ने जीवंत करने के हित में अवर्णीय सोमम वो यज्ञ से ऊपर यज्ञ के द्वारा अब यहां यज्ञ बाहर का न आत्म यज्ञ की बात या सृष्टि यज्ञ की बात वृषाय माणो अवृणीत सोमम सोम को प्रकट किया गया है सोम यज्ञ की ज्योतियों के जल को प्रकट किया है ना? कद्रु कद्रु कहते हैं सर्पों की माता को और ये इसी ऋषा को महाभारत महाकाव्य में भी पढ़ाया गया है कि ऋषि महा रिशी कश्यप है उनकी वहां दो पत्नियां हैं है ना देती और देती के तरीके जो पढ़ाया गया क्योंकि कथाओं के द्वारा पढ़ा तो हम विज्ञान ही रहे बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो कथाओं में ही तो पढ़ाएंगे वो भारी भरकम विज्ञान जिसे निरंतर आज का विज्ञान नहीं खोज पाया है हम बच्चों को पढ़ा रहे तो कहा कद्रु और वनिता ये दो पत्नियां हैं कश्यप उन्हीं की तो सबसे पहले कद्रु ने उस सोम का पान किया और उससे उसके गर्भ से सहस्त्रों बीजों के रूप में उसकी संतियां प्रकट हुईं है ना तो क्या कह रहे विषाये माणो अव्रणीत सोमम त्रिकद्रु के शव उत्पत्ति के हित में सबसे पहले कद्रु ने उस ज्योतिर्मय सोम का पान किया औ त्रीमा धरती पर जल में वायु तथा धरती के भीतर भी संतानों की उत्पत्ति के लिए उसने असंख्यों हाँ, बीजों को अंडो को जन्म दिया प्रथम जाम ही नाम सबसे पहले उनको उत्पन्न किया आशायकम आय दत्त माघवा दत्त माघव कहते हैं इंद्र देवता का नाम है ये बादलों के राजा जो इंद्र हैं उन्होंने सबसे पहले अपने बादलों के ऊपर उन बीजों को धारण किया जो अग्नि बाणों के द्वारा लाए गए जैसा कि मैंने उसमें भी कहा कि निषेचित बीजों के द्वारा हमने सचराचर पर सृष्टि की पहले वनस्पतियों के लिए निषेचित बीजों को जल के साथ ही इस धरती पर बरसाया गया वो सागर में वनस्पतियाँ बने वो पेड़ पौधों में बने और इस प्रकार ये पूरा का पूरा प्लेनेट जो कार्बन डाइऑक्साइड से घिरा हुआ था उसमें वनस्पतियों ने कार्बन डाइऑक्साइड को लेना शुरू करके और उसमें से कार्बन को अलग करके ऑक्सीजन को हाँ स्प्लिट करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे ऑक्सीजन जिसे हम प्राणवायु कहते हैं वो आने लगे और इस प्रकार हाइड्रोऑक्सीजन बेस धीरे धीरे इस प्लेनेट को बनाया गया ये पूर्व की कथा में है और अब कह रहे हैं उसके बाद पृथ्वी पर विचरण करने वाले जीवों को नागों की माता कद्रू ने सबसे पहले असंख्य आपको मालूम है ना कि सांप बच्चे नहीं देता अंडे देता है तो उसने उन्हीं अंडों को इंद्रदेव ने अपने बादलों पर है ना धारण किया वो जो अग्निबाणों के द्वारा लाए गए उन्हें बादलों के ऊपर के हिंडोले में इंद्रदेव ने धारण किया हिंडोले का शब्द पहले आ चुका है है ना और उसके बाद वज्रम हनेन और उन बादलों पर वज्र का प्रहार करके कौनती बिजलियों का उन्हें छिन्न भिन्न कर दिया और इस प्रकार सबसे पहले वो बीज जो थे वो धरती पर जीवन के हित में उतरे इन्हीं से संपूर्ण नागों की उत्पत्ति हुई अब नाग आप यहाँ लगा लें नाग केवल सांप ही नहीं होता है नाग माने सभी प्रकार के क्रीपर जो धरती पर डोलने वाले हैं जिसमें नाग भी है और जो बड़े विशाल काय हाथी जिन्हें जो है उनको भी संस्कृत में नाग ही कहते हैं ये नाग का पर्यायवाची नाग माने पर्वत भी होता है और नाग समय को भी काल को भी कहते हैं कहते हैं ना काल का नाग डस गया मर गया वो तो कहा विदिशाणू अव्रणीत सोमम त्रिकद्रु केशव पिबत्सुत आसायकम माघवा दत्त वज्रम हनेनम प्रथम जाम ही सर्वप्रथम इस धरती पर कीटों के की, कीड़ों के की, सर्पों के नागों के और विशालकाय हवा में उड़ने वालों की मतलब हा त्रि उत्पत्ति करे ना त्रिक्रुव जो हवा में भी उड़ लेते थे ऐसे विशालकाय काय जिन्हें आज वैस का डायनासोर कहता है तो कभी मैमल कह देता है तो कुछ कह देता है उस प्रकार के जीवों की उत्पत्ति को सबसे प्रथम इस धरती पर प्रकट किया गया क्योंकि जीवन को जब सीधा जीवों को हमलाए तो वह धरती पर आते ही सब मर गए माया में आते ही क्षीर सागर से उनके विनाश हो गए आधे तो जहां से उठाए गए वहाँ से जब क्षीर सागर को वो ट्रेवल करने लगे तो आधे तो वहीं बेकार हो गए निष्क्रिय हो गए और जो लौटे तो वो धरती की माया को नहीं सह पाए और इस प्रकार जीवन नष्ट हो गया इससे पहले भी वो बता चुका है ये ऋषि कि जीवन को शनि शनि आकाश गंगाओं से धीरे धीरे बीजों में उतारा गया और जो गऊ के द्वारा निषेधित सी बीजों को लाकर के महाराज सगर ने सबसे प्रथम साठ हजार मनुष्यों की उत्पत्ति करी वे बीज से ही हुए थे इसका भी चर्चा महाभारत महाकाव्य में है और ये ऋषि भी हमको पढ़ा रहे क्योंकि यहाँ महाभारत में इन्हीं की व्याख्या है सभी ऋषियों की ये कहना कि उपनिषद अलग है काव्य अलग है यह मूर्खों की बात है उपमाने समीप निषद माने बैठना वेद की गंगा के समीप बैठकर के, जिस ऋषि ने जितना भाव प्रकट किया वही समय के साथ वो उपनिषद बना तो वेद गंगा क्या जल तो जल है चाहे लोटे में है अथवा गंगा में तो यहां उपनिषद माने उपमाने समीप निषद माने बैठना वेद के इस महासागर के पास बैठकर जिस ऋषि ने जो कुछ पाया कलेक्ट किया वो उपनिषद कहलाया तो ये कहना कि उपनिषद अलग है पुराण अलग है फलाना संप्रदाय अलग है ये सिर्फ अज्ञान है जब धरती का मनुष्य एक है एक ही प्रकार से उत्पन्न होता है एक ही यज्ञ के द्वारा आता है तो कोई धर्म अलग नहीं होते सांप्रदायिक सोच बहुधा बदल जाया करती है और संप्रदाय कभी धर्म नहीं होते इसी को यहां चले हां लेते चले ऋचा और फिर विस्तार से कथा आप उन ग्रंथों में भी पढ़ सकते हैं जो प्रकाशित हैं टाइम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी से तो कहा स्थित स्थित यदनाभ्याम च यह ब्रह्मसूत्र है कि जो सब में स्थित है यद ऐसे जो आत्मा है उन्हीं को उत्पत्ति का मूल कहा गया है चाहे वो ग्रहों की उत्पत्ति है वृक्षों की पेड़ों की उत्पत्ति है जीवन के यज्ञों के चक्र हैं जैसे उत्तर से गंगा उतरती है और दक्षिण में आती है सब ऋषियों को सुख देते हुए राम और जानकी अर्थात ये अमृत जल आगे बढ़ते हैं हाँ और वहाँ सागर उनका अपहरण कर लेता है जल का रावण का मित्र है वो और तब ज्योतियों के बाण के द्वारा उस सागर को सुखाता है राम और फिर से हवा में बादलों को हिंडोले सा लेके फिर उत्तर को चल फिर हिमालय में लौट आता है इस संपूर्ण को भी हमने एक यज्ञ की संज्ञा दी है क्योंकि इसमें सारे यज्ञ के भाव हैं जहाँ आत्मा यज्ञ का आचार्य है तो ज्योतियों का बाण अग्नि है हाँ तो सोम ज्योतियाँ हैं और साथ में प्राण वायु है वायु नहीं होगा तो लाएगा कैसे तो सभी का यहाँ समावेश है इसलिए इसको हमने एक यज्ञ का प्राकृतिक स्वरूप माना है उसकी भी चर्चा आपको वेद में भी तथा पुराण और अन्यत्र ग्रंथों में मिलेगी तो उसमें भ्रम नहीं होना चाहिए और ये मत समझिए कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कथाओं का सहारा तो हमें लेना ही पड़ेगा आज भी पढ़ाते हैं कबूतर से का खरगोश से खा तो वो खिलौने रखने क्या जरूरत है सीधे कहा खा खा क्यों नहीं पढ़ाते बच्चों को याद कराने के लिए तो उसी प्रकार गुरुकुल में बच्चों के आपके पूर्वजों के बालपन को इस समृद्ध विज्ञान को मैं सहज करके उन तक ला रहा हूं और यहां इसी को कहा कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है इसको अब पुरानों में उसमें चले उपनिषद में चले तो मुंडको उपनिषद में तीन एक एक मतलब तीसरा खंड प्रथम अध्याय की प्रथम ऋच में इस आख्या को, को दिया अश्वेता अश्वे श्वेता श्वेतरो उपनिषद में चार अब्लिक में ये ऋचा आई है ये ऋचा वेद की है क्या कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिपश्व जाते तयोर पिप्पली स्वादवत्तम वत्ते अन्यों अनशनन अभिचाक्षी थी अनशनन अन्यो अभिचाक्षी थी दो, दो सुंदर पंखों वाले पक्षी द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया संग संग जुड़े हुए एक जैसे बिल्कुल उनके कुछ भी अलग अलग नहीं है एक ही रूप के जैसे दिखते हैं समान वृक्षम एक ही पेड़ पर परिपश्व जाते दृष्टिगोचर होते हैं हम देखते हैं उन्हें उनमें से एक पिप्पलम स्वाद वत्ते कि वो पेड़ों के फलों को अर्थात आसक्तियों और भोगों को ग्रहण कर रहा है अन्यो अनशन अनशन अन्य अभिचाक्षेति और दूसरा जो है कुछ न लेता हुआ भौतिकताओं में कोई लिप्तता न रखता हुआ कुछ न लेता हुआ शोभा मान हो रहा है, तो वो पेड़ शरीर है अथवा वो पेड़ कोई भी पेड़ है जहां जीवात्मा और आत्मा दोनों एक ही जैसे हैं, अलग अलग नहीं है द्वा सुपर्णा सोचा सखाया और इसी को लेकर के आगे उपनिषद में है ना निषद में तो केवल अर्थ तक आया है लेकिन श्वेतरा श्वेतो श्वेता श्वेतरोप निषद में उन्होंने इसको आगे भी कहा कि जीव की ये दो उपादियां हैं इनको उस प्रकार भी ले सकते हैं एक जो अतृप्तियों के वशीभूत होकर जी रहा है पिपली स्वादवत और दूसरा जो आत्मा के निमित आत्म स्वभाव से जी रहा है यही उन दो मार्गों को प्रशस्त करते हैं एक जिसका धूम्र मार्ग है पित्रयान है या आसक्तियों का मार्ग है और दूसरा जो शुक्ल मार्ग है जिसका देवयान है तो इस प्रकार यहां परमेश्वर की कल्पना हमने सचराचर से हट के नहीं की है जहां जहां उत्पत्ति है जहां जहां सृष्टि है वही वही प्रभु की सत्ता है हम सब उससे जुड़े हैं हम मैले नहीं हो सकते हमारा शरीर मंदिर है हमारा आत्मा ही हमारा परमेश्वर है वही गढ़गढ़ वासी श्री राम है और वही आज भी वन के शबरी का राम हमारे जूठे भोजन को अलग कर रहा रक्त में बदल रहा हमें ज्योतियां दे रहा तो हम कैसे पाप कर सकते हैं यदि एक उंगली भी हमने बनाई होती ते तो उंगली भर पाप कर लिया होता जब सब कुछ वही बना रहे रोम रोम वही जिला रहा है तो धर्म कहता है कि जिस दाता का दिया शरीर है ये उसके निमित्त इसका प्रयोग करो आसक्तियां इसे नहीं मानती हैं इसी को हम पाप कहते हैं और भगवान श्री राम की कथा में चले क्योंकि उस कथा के लिए भी का अब वो कि वो क्यों कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम क्या थी वो मर्यादा जिनका उन्होंने प्रतिपादन किया था कि जानकी और राम जानकी ने कहा था आप संकल्प लो कि यदि मेरे नाम को लेकर कोई रघुकुल जैसे पवित्र कुल पर कलंक का कीचड़ उछालेगा आपकी मर्यादा को अस्वीकार करेगा राघवेंद्र आप तत् मेरा परित्याग करेंगे तो राघवेंद्र ने कहा था जानके तुम अकेली परित्यगता नहीं होगी यदि अवध ने राम की मर्यादा नहीं स्वीकारी तो तुम तुम्हारा संकल्प जरूर पूरा होगा लेकिन एक संकल्प राम और लेते हैं कि राम भी अवध का परित्याग कर सरयू में प्रवेश कर जाएंगे और हमने इस कथा को कई प्रसंगों में रविवार में से और आज हमारी कथा वहीं आई है कि आज अश्वमेध यज्ञ के अश्व को दो सुकुमारों ने पकड़ लिया चौकुठे हैं लक्ष्मण और सैनिकों की टुकड़ियां देखा तो छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत कोमल सुकुमार है और उन्होंने माथे पर मृत्यु तिलक ले रखा है आशु पकड़ा तो लक्ष्मण जी उनकी तरफ घूमे तो उन्होंने बड़े दयनीय स्वर में कहा पूज्य चरण हमारे नाम लव और कुश हैं हम इस अश्व को नहीं छोड़ेंगे पहले सर्वप्रथम हमारे साथ में आया होना चाहिए माता जानकी ही हमारी मां है और श्री राम हमारे पिता हैं अश्वमेध यज्ञ के अधिकार से पहले उन्होंने कौन से कर्तव्य हैं जिनका निर्वाह किया है क्या उन्होंने पिता होकर पुत्र धर्म का निर्वाह किया आप हमें न्याय दिलाएं तो आप इस अश्व को ले जाएं जाए अन्यथा हम इस अश्व को आप नहीं जाने देंगे घोड़े की लगाम पकड़ लिया आप चाहें तो हमारा वध करके इसे ले जा सकते हैं हम प्रतिरोध नहीं करेंगे क्योंकि अन्यथा भी अश्व के जाने का अर्थ हमें पितृ सुख से वंचित होना है विहीन होना है हमारी हत्या यही है लक्ष्मण जी से सहा नहीं गया है और वो मूर्छित होकर गिर पड़े हैं और फिर सभी सूचनाएं जब गई हैं तो एक एक कर सभी आए हैं विश स्तब्ध है किन बच्चों के साथ तो सचमुच अन्याय हो जो चीथड़े पहने खड़े हैं और वो अवध के भावी उत्तराधिकारी हैं, लेकिन आज उनका कोई अधिकार नहीं है जब सब असहाय हो गए तो स्वयं राघवेंद्र पधारे भगवान स्वयं आए उनको देखते ही बच्चों के अश्रु जल प्रवाहित हो उठे पिता को देखकर उनके हाथ शिथिल हो गए और लगा कि वो लगाम छोड़ देंगे बेसुद से रोए जा रहे श्री राम ने कहा कि बाल को अश्रु की लगाम छोड़ दो तो। भरत तुम्हारे साथ न्याय करेंगे अवध साम्राज्य के सारे अधिकार उन्हीं पा के पास हैं और वे तुम्हारे साथ पूर्ण न्याय करेंगे तो बालक उनके हाथ खुलने लगे तो महर्षि वाल्मीकि पीछे से प्रकट हो गए पेड़ के पीछे खड़े थे सामने आ गए कहा ये बालक अश्व की लगाम नहीं छोड़ेंगे श्री राम पहले इनके साथ न्याय होना चाहिए इनके अन्याय का उपचार होना चाहिए उनका तो गुरुदेव मैं प्रणाम करता हूं आपको भगवान राम कहते हैं लेकिन यह बताइए कि इनके साथ अत्याचार किसने किया है और क्या किया है कहा इनके साथ अत्याचार स्वयं श्री राम ने किया है ये तुम्हारे ही पुत्र हैं और इन्हें पित्र सुख से तुम ही वंचित करने जा रहे हो ये वही न्याय चाहते हैं तुमसे कि तुम्हें अश्वमेध यज्ञ का अधिकार पुत्रों से पूछे बिना मिला कैसे और अश्वेध यज्ञ की तो क्या राजस्वी यज्ञ में भी वो पत्नी से आज्ञा लेता है संतान से आज्ञा लेता है ये परिपाटी है ये नहीं कि घर से लड़के चला गया और कपड़े रंग वाले ऐसा नहीं होता है भगोड़ों को कोई सन्यास नहीं देता जो दूसरी क्लास में फेल है उसे अगली क्लास में कोई एडमिशन कैसे दे देगा तो कहा तुमने इनके साथ अन्याय किया तभी जानकी जी महा पधारी वो भी पीछे आ रही थी जब उन्हें पता चला ऋषि ने अनर्थ कर डाला है बच्चों को परिक्रमा पथ पर ले गए हैं तो वे आई पधारी उन्होंने कहा ऋषिवर श्री राम तो किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते और उन्होंने किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया है राम ने तो कभी किसी को बुरा भी नहीं कहा है मैंने ही लक्ष्मण राम को स्वर्ण मृत के पीछे भेजा मैंने ही लक्ष्मण को अपि अपशब्द कह करके है ना लक्ष्मण को भेजा और इन दोनों ने कभी मुझे दोष नहीं दिया अपने को ही दोषी माना है कि हम आपकी रक्षा नहीं कर पाए राम तो किसी के साथ अन्याय कर ही नहीं सकते यदि इनके साथ न्याय की बात करनी है तो इनके साथ न्याय अवध को करना है जिसने राम की मर्यादा को अस्वीकार कर दिया और बच्चों से कहा कि पिता के मार्ग में अवरोध बनकर नहीं खड़े होते हैं बेटों दंडवत लेट करके प्रणाम करो पिता को और अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगो सूर्यवंशी राम आज सूरज की ज्योतियों को जा रहे हैं उनके सामने दंडवत हो जाओ उन्हें प्रणाम करो दोनों बच्चे लेट जाते हैं जान के स्वयं दंडवत लेट के प्रणाम करती हैं और कहती हैं ज्योतियों के मार्ग पर जाने वाले हे ज्योतिर्मय आप अपने मार्ग पर अग्रसर हो यदि देने के लिए कोई आज इस बिखारिन को दे दें के नैनों में आपकी छवि समाई रहे आप ही को रूप को देखती हुई जान की इस देह का परित्याग करें और जब भी जन्म हो आपके चरणों की, की सेवा मिले और वहां वो मस्तक हो जाती है राम लौट जाते हैं आश्व छोड़ दिया जाता है और जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको अश्वमेध्य की मर्यादा बताई थी कि उसके ऊपर जो अश्व पर जो दंड रखा हुआ है वो अतीत का सम्राट है या जो भी व्यक्ति है ग्रस्त है तो वो है उसी का अतीत होता है तो वही लौट करके फिर जो अंतरंग स्थल है रंग महल है वहां जाता है सेनापति लेके जाते हैं और कहते हैं कि अतीत का व्यक्ति है जो मर गया और उसकी पत्नी से कहते हैं कि आप इसको लेकर के आज रात्रि बालू पर शयन करें और अपने सभी सुहाग हटाते हैं आप ही दुआएं है और प्रातःकाल आप पुत्रों सहित इस अर्थी को दंड को लेकर यज्ञशाला में प्रवेश करें इनका अंतिम दाह संस्कार होना है और जो योगी है वो पहले ही अश्वमेध यज्ञ के अश्व के साथ ही वो कुटी में चला जाता है तो आज अगली सुबह है वो सारे विद्वान और शास्त्री बैठे हैं सारा अवध तड़प रहा है बहुतों ने चाहा है कि उनको भी सन्यास मिले लेकिन कहा कि विधि विधान के अनुरूप ही होगा राम के साथ अभी किसी को नहीं मिल पाएगा क्योंकि पहले उनकी परीक्षा होगी कि क्या वो इसके योग्य हैं और उनकी हुई नहीं है नहीं तो सारा अवध आज संन्यास के लिए तड़प रहा है कि वे राम के साथ ही जाएंगे कहा ऐसा संभव नहीं है जो धर्म की मर्यादाएं हैं वो वही रहेंगी क्योंकि संन्यास से पहले ये देखना होता है कि वो उसके उपयुक्त है भी या नहीं ये हर किसी को नहीं दिया जा सकता और ये वो का क्लास है जिसे रट के भी पास नहीं हुआ जा सकता कि रट करके डिग्री ले आए यहाँ ये भी नहीं होता है सारे ऋषि मनीषी उनका परीक्षा लेते हैं प्रश्न करते हैं और जब लगता है कि हाँ ये धर्म को पूरी तरह से जान गए हैं तभी वो साधुवाद देते हैं कि आगे बढ़ो तो कहा वानप्रस्त तक तो ठीक है आगे की राह आसान नहीं है बिना पूरी मर्यादाओं के साथ उनको देखे बिना अवध के लोगों को सन्यास नहीं मिल सकता अब भीड़ तड़प रही है कुटिया में दंड आ गया है अतीत के श्रीराम का पार्थिव है वो आचार्यों ने घेर लिया है उसे चिता पर रख दिया गया है और उसी के साथ परिक्रमाएं आरंभ हुई हैं और कहा कि राम आज तुम मृत्यु को जा रहे हो आज रूम रूम जल रहा है अस्थियां जल रही हैं अतीत का श्री राम जल रहा है बाहर पब्लिक तड़प रही है चीथड़ो में लिपटी जानकी अपने बच्चों के के साथ ऋषि वाल्मीकि के साथ खड़ी है वो तो परित्यक्ता है बहने भी अभी उसे छू नहीं सकती धर्म की मर्यादा को का उल्लंघन कोई नहीं करेगा बहने तड़प रही है वो भी तो राजकुल की वधुएं हैं मिला है बाकी सब है लेकिन आज वो अपनी दीदी के पास नहीं आ सकते हैं क्योंकि धर्मशास्त्र इसका विरोध करेंगे वो तड़पती हुई सहमी सी खड़ी है और हवन चल रहा है जनता फपक रही है और उसी के साथ यज्ञ समाप्त हुआ है तो अब मर्यादा क्या है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके पुष्प जो होते हैं वही बटोरे जाते हैं अस्थि आदि जो भस्मी होती है और उसे नदी के जल में त्रोहित करते हैं आप लोग वही यहां भी है तो यहां दंड की भस्मी नहीं उठाई जाती वह स्वयं जो जला है उसी को श्वेत वस्त्र उड़ाकर श्री राम बाहर को आते हैं जनता उनका दर्शन पाना चाहती है <laughs> कि आज के बाद वो फिर नहीं मिलेंगे और धीरे धीरे वो आगे को बढ़ते हैं राम की निगाहें स्थिर हैं, वो किसी की ओर नहीं देख रहे हैं जनता उनका उद्घोष कर रही है षा कर रही है और पुष्पों से लिपटे नीलाब मणियों के स्वामी धीरे धीरे आचार्यों के साथ की तट ओर आ रहे फिर वहां मंत्रोच्चारण के साथ उन्हें शिखा और सूत्र से अलग कर दिया जाता है जिन्हें वो तोड़ दिया जाता है शिखा हटा दी जाती है और उसके बाद आचार्य उस वस्त्र को पकड़ते हैं जिसमें वो लिपटे होते हैं ये यही सन्यास की मर्यादा आदिकाल से चली आ रही है अब सम्प्रदायों ने अपने अपने अलग से ढोलकियां बजाई हैं उस वस्त्र को पकड़ कर के आचार्य खड़े होते हैं और उनके बेटों को भी अधिकार होता है लेकिन ये राम के पुत्र नहीं पकड़ सकते उनकी माँ परित्यकता जो है मरी मर्यादा की बलिवेदी पर धर्म की मर्यादा की बलिवेदी पर राम ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया है और आज हम कोई मर्यादा नहीं मानते हैं तो कहे का सिया राम जयराम नाटक करते हैं आचार्य ने वस्त्र पकड़े हैं और उसमें खुलते चले जाता है वो वस्त्र और जल में प्रवेश कर जाते हैं राम सरयू समाते हैं राम और उसके बाद उसी वस्त्र को फैला दिया जाता है आचार्य पकड़ के खड़े होते हैं और वो व्यक्ति जो सरयू के जल में समाया है अस्थि और पुष्पों के रूप में जब वो नदी के दूसरे पार आता है तैरता हुआ जल के भीतर तो हम सन्यासी उसे ये ज्योतियों के वस्त्र से उसकी देह को ढकते हैं वो निर्वस्त्र होता पूरी तरह से और फिर नए हवन शुरू होते हैं और यहीं से वो सन्यासी हो जाता है और पीछे जो श्वेत वस्त्र रह जाता है जिसमें वो लिपटा हुआ था ये वस्त्र उसकी पत्नी को दे दिया जाता है कि आज से ये साधना का श्वेत पवित्र वस्त्र ही तुम धारण करोगे अब तुम कोई चिन्ह नहीं लगाओगी, कोई आभूषण नहीं कुछ नहीं तुम्हें तप करना है ज्योतियों में तपना है तुम्हारा अतीत का पति था जो अब नहीं है क्योंकि तुमको भुलाए बिना वो तपेगा कैसे वो तो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ती में चला गया एक राह है उसकी और इसी श्वेत वस्त्र को धारण करके अब तो में सिर्फ तब करना है और ये वैधव्य का प्रतीक है जो आज भी हम विधवाओं को देते हैं उनके पति के देहांत के उपरांत ये मर्यादा वहाँ से चली है ये भी समझें कि आप जो कर रहे हैं ये चली कहाँ से हैं ये चिता की लकड़ियाँ क्यों हैं आपको अच्छे से समझाया उसी प्रकार ये मर्यादाएँ भी यहाँ से प्रतिपादित आज ना पंडित जानते हैं ना सांप्रदायिक गुरु जानते हैं मन चाहे भाष्य करते हैं राम सरयू समा गए हैं हमेशा के लिए सदा के लिए चले गए हैं वो श्वेत वस्त्र लेकर आचार्य खड़े हैं और भरत जी से आंखों ही आंखों में पूछ रहे हैं कि इन वस्त्रों को अब लेगा कौन किसे दें सही श्वेत वस्त्र जानकी वो तो परित्यक्ता है वो देख रहे हैं भरत जी की तरफ श्री राम की मर्यादा को लेकर आचार्यों में भी दो फाड़ हो गए थे आधे से अधिक राम के भी साथ थे कि श्री राम ने जो धर्म की मर्यादा की है वो सर्वोपरि है कि धर्म पतित पावन आज भी अभी आपने पहला भजन गाया था रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ये पतित पावन क्यों है क्या है ये क्या कभी जानना चाह आपने भरत उस वस्त्र को हाथ में लेकर थोड़ी देर रुकते हैं और फिर वो जानकी जी की तरफ बढ़ के कहते हैं मां अब तो हम सब राम के द्वारा परित्यक्त हैं। अब आप अकेली परित्यक्ता नहीं हैं, सारा अवध परित्यक्त हो गया है श्री राम से मां आप इस वस्त्र को ग्रहण करें डरी हुई जानकी उन आचार्यों की तरफ देखती है बहुत भयभीत से बड़े धर्म संकट में लेकिन के ले और वो मूर्छित होकर के पड़ते हैं लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उनकी सेवा में लग जाते हैं और वे सचेत होते हैं पुनः उनकी डरी हुई आंखें उन धर्माचार्यों की ओर है तो वे सब हाथ जोड़ कहते हैं किस वस्त्र की आप ही अधिकारिणी हैं मां हम भी श्री राम के शरणागत हैं हम भी उनकी मर्यादा का अनुमोदन करते हैं और वे लेट जाते हैं सरयू के तथ पर और इस प्रकार जानकी जी उस वस्त्र को ग्रहण करती हैं और नदी के उस पार आज एक अकेला अजनबी जा रहा है ज्योतियों का वस्त्र धारण किए हुए कभी वन को गया था तो उसके साथ तीन जोड़ी पांव थे धनुष बाण थे आज न धनुष है न बाण है न इच्छा है न चाह है बस एक ब्रह्म की राह है एको ब्रह्म द्वितीय नाचते वो तपस्वी अतीत के अंतरालों में उन पर्वतों पर जाने कहा लोप हो जाता है और सरयो के तट पर रह जाता है अवध जिसने सबने कसम खाई थी कि अब हम धर्म को सदा पथित पावन मानेंगे और किसी को पथित नहीं कहेंगे बल्कि धर्म बन करके हर गिरेवे को उठाएंगे और किसी से भेद नहीं करेंगे जिसने भेद किया जात का संप्रदाय का मेरा तेरा का उसने राम की मर्यादा नोच के फेंकी है और संप्रदायों ने और उनके शास्त्रियों ने राम के जाने के बाद फिर वही किया आज हमारे सामने दो रास्ते हैं एक भेद का मार्ग है कि जहां हमें मनुष्य मात्र में नहीं प्राणी मात्र में एक ब्रह्म का भाव करना है तभी हमारा गाना सार्थक होगा सी राम मैं सब जग जानी तभी हम श्री राम की मर्यादा को धारण कर पाएंगे और तभी हम राम का नाम लेने के नैतिक रूप से अधिकारी हैं और जब ये हुआ कि सारा अवध ही श्री राम से परित्यक्त है तो सारे अवध ने वहां संकल्प लिया भारत जी के साथ ही कि आज के बाद अवध का कोई राजा नहीं होगा अयोध्या में किसी कोई राजा गद्दी पर नहीं बैठेगा युग बीतेंगे हजारों हजारों युग बीतेंगे लेकिन अवध के राजा और रानी श्री राम और जानकी ही रहेंगे इसीलिए आज से लगभग साढ़े उन्नीस लाख वर्ष पूर्व का ये कहानी है बीस लाख वर्ष साढ़े उन्नीस से बीस लाख वर्ष पूर्व की यह कथा है इतने लाखों साल में भी आज भी अवध में कोई राजा रानी नहीं हुई क्योंकि अवध की यही परिपाटी रही कि राम और जानकी ही सिंहासन पर बिठाए जाएंगे और कोई नहीं बैठेगा गुलामी के अंधेरे अंतरालों में हमने इस सत्य को ही भुला दिया और नेताओं ने मंदिर मस्जिद के झगड़े खड़े कर दिए जबकि वहां न मंदिर है न मस्जिद है मीर बाकी कोई पीर पागंबर नहीं एक रिसालदार था बाबर का योदा था वो वो तो राम जन्मभूमि है मंदिर क्यों कहते हैं उसे वो तो हमारी संस्कृति का उद्गम है हमारे इस राष्ट्र की मर्यादा का रूप है तो फिर वहां मंदिर मस्जिद का झगड़ा कहां है लेकिन नेता जब जिसको चाहे मूर्ख बना दे और वोटों की राजनीति कर मीर भाकी वहां पैदा नहीं हुआ था लेकिन राम की जन्मभूमि है तो वहां मंदिर और मस्जिद के झगड़े कहां हैं वहां तो रा, राम के रूप का उस मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा की स्थापना का स्थान है वो राम की जन्मभूमि है उसे खाली एक मंदिर आप कैसे कह सकते हैं और ये कहना कि मंदिर मस्जिद का झगड़ा है ये आपको धोखा देने है प्रश्न ये है कि भारत वर्ष का उद्गम है वो ये भारत भरतखंड भारतीय संस्कृति का जाति संघ का ये उद्गम स्थान है न कि कोरा कोई मंदिर ही है लेकिन राजनीति की रोटियां सेकने वाले चाहे वो पक्ष हैं या विपक्ष हैं सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं और आज हम सबको मर्यादा पुरुषोत्तम की इस मर्यादा कथा को हमें अपने से पूछना है कि क्या हम मनसा वाचा कर्मणा इसे धारण कर पाएंगे क्या आज से हम श्री राम की राह जाएंगे सारे अवदने सौगंधली थी और आज भी राम सिया राम सीताराम यही वस्त्र है जो वो उड़ते हैं अपने पद और वो आज भी उस वैराग्य को धारण करते हैं उसके बाद ये बात इतिहासकारों को समझ में आई नहीं क्योंकि कोई साहित्य तो बचा नहीं था सब तो जला दिए गए थे आरंभ में ही आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व विदेशियों के द्वारा तो बाद में श्रुत और स्मृत ऐसी कथाओं में सुनी सुनाई बातों में जब इसी सदी के आरंभ में छापा खाना आया 19वीं सदी में आ, तो तब पहली बार किताबें लकड़ी के टुकड़ों पर छपने लगी उससे पहले लिखित कुछ था ही नहीं खाली इसने एक ने कहा दूसरे ने सुना और उसमें हर कोई मुसलमानों की विदेशियों की क्रिश्चियंस की देखा देखी वो भी धर्मगुरु बन गया उसने अपना संप्रदाय चलाया और सांप्रदायिकता का यहां से दुर्गंध फैलनी शुरू होगी और आज भी आप उन्हीं मठों में जाकर के भटकते हैं हम फलाने संप्रदाय के आपका कोई संप्रदाय नहीं मनुष्य की एक ही पहचान है कि वो मनुष्य है उसे सांप्रदायिकता से कुछ लेना नहीं आप न तो सांप्रदायिक हो सकते हैं और न तथाकथित सेकुलर हो सकते हैं इंसान की एक पहचान है कि वो इंसान हो जाए मानव सिर्फ मानव है और उसका धर्म अपनी अंतरात्मा को जानना है अपने को पढ़ना है अपने होने के कारण को वजूद को खोजना है और सचराचर को अर्पित होकर जीना ही उसकी राह है और राम की मर्यादा है कि धर्म पतित पावन है आज भी आपके सबके त्याज्य मल को पतन को यज्ञ की अग्नियां पेड़ों के गर्भ में यज्ञों के द्वारा पवित्र फलों में लौटाती हैं तो पतित पावनी गंगा बन जाती है और उन्हीं वनस्पतियों को जब आपके शरीर में ये ब्रह्म ज्वालाएं यज्ञ करती हैं तो विधाता की एक सुंदर मनोरम सृष्टि के रूप में एक स्निग्ध ज्योति के रूप में शिशु रूप में आप संतति से वरद होते हैं यहां कुछ पतित नहीं है जब छू लेगा पतित पावन सब पावन होगा और धर्म की राह हर पतन को पावन करने की है न कि किसी को नीचा दिखाने की किसी को बुरा कहने की गंदगी खोजने की यह क्षुद्र मानसिकता जिसके पास है वो कभी कभी कभी भक्ति नहीं पा सकता उसके सारे सत्संग व्यर्थ अवध ने राम की मर्यादा नहीं मानी थी अवध की तड़प आज भी जीवित है ये शास्त्रियों से भ्रमाए गए लोग अब फिर जातों संप्रदायों में बढ़ रहे हैं आपस में लड़ाई और झगड़े कर रहे हैं ये झूठ है क्योंकि अगर धर्म ने कोई तुम्हें जात पात देनी होती मेरी बात ध्यान से सुनो तो वो सबसे पहले पेड़ों पे मुहर लगती इससे ब्राह्मण का बेटा होगा इससे क्षत्रि का होगा इससे वैश्य का होगा इससे शूद्र का होगा क्या पेड़ों में कोई मोहर है इससे हिंदू होगा इससे मुस्लिम होगा इससे सिख होगा इससे ईसाई होगा क्या अन्य में कोई कोई कुदरत ने कोई हिस्सा बांट किया है बोलो यदि नहीं किया है तो तुम्हारा संप्रदायों में जातों में धर्मों में वर्गों में बंटना तुम्हारी क्षुद्रता है तुम्हारा ज्ञान है क्योंकि धर्म तो की एक ही किताब है हमने पूछा कि मूल पाठ क्या है तो कहा अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यती देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीव्यती कि प्रकृति ही कुदरत ही नेचर ही धर्म ग्रंथ है आत्मा ही लेखक है वही लिखता है वही नक्श करता है सचराचर को बारंबार भस्मी से दुर्गंध से उठाता है और फिर जीवंत स्निग्ध जीवतियों में नहलाता हुआ प्रकट करता है आत्मा ही लेखक है और सचराचर ही उसकी पुस्तक है यदि धर्म को पढ़ना है अपने होने के कारण पढ़ो इस प्रकृति से जब ग्रंथ में जाकर अपने को खोजो कि तुम क्यों कौन हो तुम्हारा धर्म क्या है और उस धर्म की मर्यादा क्या है कहा कि जो सत्य के खोजी हैं, वे स्वयं में सत्य को खोजेंगे कहा यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे अरे जो तू है वही है सचराचर सारा जो तुम हो वही सचरा चार अपने को पढ़ लो तुम दूर दूर तक सब पढ़ जाओगे यत पिंडे तत ब्रह्मांडे राम को वही गाएगा जो प्रकृति और पुरुष के इस मर्यादा कथा को मनसा वाचा कर्मणा धारण करेगा हम स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करेंगे हम प्राणी मात्र में भेद नहीं करेंगे हम सब में एक नारायण का भाव रखेंगे एको ब्रह्म द्वितीय नाश और मुझसे कोई भिन्न नहीं है मैं किसी से भिन्न नहीं हूं मुझसे कोई बड़ा नहीं है तो मुझसे कोई छोटा भी नहीं है कृष्ण के सब सखा बराबर आर ऑल इक्वल्स एक ही प्रकार से बनाए गए हैं एक ही सचराचर और एक ही आत्मा सब में व्याप्त होकर हम सबको परमेश्वर गठगट आत्मा के रूप में प्रकट कर रहा है तो आओ मन के भेद मिटाएं, आओ के नफरत की दीवारें तोड़ दें आओ कि अपने में सबको और सब में स्वयं को खोजें आओ कि एक ऐसा सुंदर दृश्य प्रकट करें जो धर्म का है जो ईश्वर का और कुदरत की चाहत है हम सबको प्यार करें आत्मभाव से और एक ही भाव है जो अमर है वो जो आत्मभाव है बाकी कोई धर्म धर्म नहीं होते इसलिए महाभारत महाकाव्य में भी मैंने युधिष्ठिर को धर्म कहा युद्ध धन कि जो आत्म आत्मज्वालाओं में स्थिर है वही युधिष्ठिर है जिसने अपनी अपनी आत्मा के सत्य को नहीं जाना है वो जीवन में कहीं सत्य नहीं पाएगा वो सदा देरों में भटकता ही रहेगा सीए राममय सब जग जानी राम की भक्ति के लिए हमें राममय होना पड़ेगा हमें सारे भेद गिराने होंगे हमें सारे धर्मों वि, विपरीत धर्मों का परित्याग करना होगा क्योंकि वे धर्म नहीं अधर्म है जीव मात्र में एक आत्मा का भाव लाने में तुम्हें ईश्वर की अपनी ही आत्मा की प्राप्ति होगी जब तुम सब में सब देखोगे तो तुम्हारे भाव भटकते रहेंगे ये अच्छा है ये बुरा है अरे ये बहुत नीचा है ये बड़ा अच्छा है ये बहुत घटिया है कपटी है यही तो देखोगे तो जो देखोगे उसका प्रभाव उसका संग तुम कर रहे हो तो वो संग दोष भी तो लगेगा तो तुम महापातक को चले जाओगे और यही तुम भाव बदल दो कि सब में आत्मा श्री राम है तो अब हर ओर से जो तुम देखोगे तो एक ही तो भाव मिलेगा श्री राम तो यहां तुम्हारी भक्ति आगे बढ़ेगी और जब हम दुनिया के मैल को देखते रहेंगे कपट को देखते रहेंगे तो हम भूल जाते हैं कि उसका संग करने से कपटी तो हम भी हुए काजल की कोठरी में से गुजरेंगे तो क्या कालिख नहीं लगेगी तो आज से हम संकल्प लें कि जियेंगे राम के संग राम की मर्यादा बन के जियेंगे और इस मर्यादा कथा को कभी नहीं जाने देंगे इस कथा के लिए स्वयं परमेश्वर ने भी लीला अवतार धारण कर अपने को न्यौछावर किया इसकी वेदी पर जानकी जी ने अपने को अर्पित किया और इस पर अर्पित हो गया था फिर अवध सारा लवकुश भी लक्ष्मण भी भरत और शत्रुघ्न भी हम यूं ही नहीं पूछते हैं उन्हें हमने यूं ही उन्हें अवतार नहीं बनाया उसके कारण है कि उन्होंने अपने सिद्धांतों पर अपने धर्म की मर्यादाओं पर अपने आप को अपने सर्वस्व को न्योछावर किया और ये मर्यादा हम उनको मिली थी ऋग्वेद से अश्वी ग्रमेंद्र ते गिरा प्रति त्वाम उदासत अजोषा वृषभम पते। यही तो कथा की प्रेरणा बना था कि अश्री उत्पत्ति से रहित हो गया ग्रह माने विष ग्रम विष को कहते हैं अश्री ग्रमेंद्र उस विश का विनाश हुआ ते गिरा जो तेरी जिवा पर आया वृषभम पते। हे भोलेनाथ बैल पर आरूढ़ होकर जाने वाले तूने उस विष का विनाश किया जो विष स्वयं में विनाशक था क्षीर सागर मंथन के समय अमृत तो सब पीना चाहते हैं विष कौन पिए सबको बह कोई भी पीना नहीं चाहता है तो भोले भंडारी ने कहा हम इस विष का पान करेंगे अभूत भावन भगवान महाशिव ने उस विष का पान किया असली ग्रवेंद्र ते गिरा कि वो विष उसे जब तू अपनी जिब्वा पर लाया तो उस विष का विनाश हुआ प्रति ताम उदासत और उसके बदले में हे भोलेनाथ आपने सचराचर को मोद मंगल और आनंद दिया निर्भय किया अजोषा वृषभम पते में हे महाशिव तेरी ये लीला ही धर्म की मर्यादा बनी रा बनी और आज भी तेरी ज्वालाएं प्रलय की अग्नियां ब्रह्म अग्निया आज भी समाज के विष को त्याजी को दुर्गंध को ग्रहण करके पावन फलों में ला उठाती हैं, फिर फिर तेरी इसी ऋचा को तेरी इसी मर्यादा को ही भोलेनाथ गाती हैं। श्री राम ने कहा कि उनकी मर्यादा भोलेनाथ की मर्यादा की बलिवेदी पर श्री राम जो महाविष्णु के लीला अवतार हैं उन्होंने कहा कि वे स्वयं को न्यौछावर कर देंगे उनकी भोलेनाथ की ये मर्यादा कभी नहीं जाएगी आज भी शिव की पूजा करने वाले जब एक संप्रदाय बन जाते हैं तो पाप को ही धर्म बनाते हैं भोलेनाथ पर हम लोग जो गांजा भांग और ये धतूरा आदि चढ़ाते हैं उसका कारण है कि हे महाशिव तू तो विश्व को अमृत करने वाला है तेरी मर्यादा ही पतित पावनी है तो ये विश्व हम तुझे अर्पित करते हैं हमें अपने रूप का नशा दे हम आज के बाद इन सब का परित्याग करते हैं शिव परित्याग के लिए ही ये चीजें चढ़ाई जाती है न कि फिर आप गांजा भांग खाएंगे पिएंगे और देवताओं को कलंक लगाएंगे वे महापापी महापात के हैं जो भोलेनाथ को अर्पित करने के बाद फिर भांग को खाते हैं वे कोई भक्त नहीं है